सुन मान तरी मोर सिखावन ती ती हनुमान जी कहते हैं रावण मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं अभिमान छोड़कर मेरा कहना मान लो श्री हनुमान जी अभिमान छोड़ने की बात कहते हैं और अभिमान छोड़कर कहते हैं अभिमान छोड़कर कहते हैं कि मेरी बात मान लो रावण तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया है दिल खराब है अच्छा आज भी देखो हम लोगों के दिमाग बहुत बढ़िया है दिमाग तो इतने तेज है ऐसी प्रतिभा ऐसे क्या क्या न कर और दिल इतना खराब है एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं, है ना दिल खराब हनुमान जी ने कहा रावण तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया है दिल खराब इसको भर लो काहे से भरे का चरण पंकज उधर हो बौद्धिक प्रतिभा तो इतनी कि तुम में दस सिर है दसगुणी प्रतिभा अधिक है और लोगों से पर दिल खराब है इसमें राम जी के चरण कमलों को रखो लंका अचल राज तुम करो लंका में तुम्हारा राज्य अचल होगा रावण बोला इतने लोग आए किसी ने दिल की जगह खाली तो बताई नहीं क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि मेरे दसों सिर बौद्धिकता से भरे हैं अंताकरण रानी महारानियों से भरा है शस्त्रागार शस्त्रों से सैन्यगार सैनिकों से और लंका वैभव से भरी है और वैभव से भरी पूरी लंका की सुरक्षा करने के लिए समुद्र चारों और जल से भरा है ये इतने लोग जो मेरी प्रशंसा करते हैं इस भरे हुए की कर रहे हैं और इस इतने भरे हुए वातावरण में एक चीज खाली ही है तो क्या एक ही तो है श्री हनुमान जी ने कहा कितना महत्वपूर्ण है ऐसे नहीं सोचा कभी क्यों? जैसे कोई कहे कि मरीज का क्या हाल का क्या कहना बिल्कुल ठीक है आंख भी ठीक है कान भी ठीक है हाथ भी ठीक है पेट भी पांव सब बिल्कुल एकदम ठीक है बस केवल एक अंग काम नहीं कर रहा है क्या बस हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है एक ही तो है एक आदमी कहता था महाराज हमारी घोड़ी का क्या कहना चलती है तो हवा से बातें करती रंग ऐसा कि देखते रह जाओ कान ऐसे मिले हुए और उसमें गुण ही गुण गुण ही गुण गुण ही गुण कमी सिर्फ एक लोग उत्सुकता जिसमें इतने गुण हो तो कमी क्या है तो धीरे से कहता कि मर गई तो क्या क्या बात रही भाई हार्ट एक ही तो है और काम ना करे इसलिए उस एक को समझो वो एक रहेगा तो सब रहेंगे उस हृदय में राम जी को बिठा लो देखो हनुमान जी है विद्यावान गुणी अति चातुर और रावण है विद्वान विद्यावान वह है जिसकी विद्वता सिर से मस्तिष्क से हृदय में आ जाए जवान और जीवन एक हो जाए अच्छा आप वैसे भी सिर पर कुछ डालो तो सीधे हृदय में आएगा शरीर के उन अंगों को स्पर्श करेगा लेकिन रावण का ज्ञान इधर गया ही नहीं रावण के पांच सिर इधर चार सिर इधर एक सिर बीच में इधर उधर रावण का ज्ञान अपने लिए नहीं इधर उधर वालों के लिए है कुछ इधर कुछ उधर एक ने कहा रावण तेरे दस से बीस आंखें जब तू रोता होगा तो वह दृश्य बड़ा विचित्र होता होगा रावण बोला ना समझ ऐसा नहीं होता है रावण के राज्य में लोग ही रोते हैं रावण नहीं रोता है और हनुमान जी का ज्ञान हृदय में उतर गया हृदय आगार बसही राम सर धर रावण से भी कह रहे हैं कि तू भी राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख ले और हनुमान जी वही ज्ञान दे रहे हैं जो उनके गुरु जी ने उनको दिया हनुमान जी ने रावण को दिया ज्ञान रामचरण पंकज उधरो और सीता जी ने हनुमान जी को रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ और सीता जी ने क्यों दिया क्योंकि सीता जी ने जब पावक में प्रवेश किया तो प्रभुपद हिधरी अनल समानी समान्य गुरु परंपरा है अपने अपने अनुभव के आधार पर सब अपना अपना संदेश दे रहे हैं रावण बोला जो इतने लोग हमारी तारीफ करते हैं ये बेकार है हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं एक फोटोग्राफर होते कैमरे वाले अच्छा कैमरे को आपके भीतर से कोई लेना देना नहीं भीतर आप दुखी हैं सुखी हैं हैरान हैं, पर वो फोटो आएगी नहीं कैमरे को तो बाहर से ही मतलब है इसीलिए कैमरा वाला जब इधर उधर भी आता है तो लोग संभाल कर बैठ जाते फोटो ना बिगड़ जाए और ऐसे ढंग से संभलते हैं कि बगल वाले को पता भी ना लगे कि कब संभल गए चाहे फोटो देखने को ना मिले बिगड़े न और हमारे फोटोग्राफर भाई ये विवाह शादियां होती हैं उस समय जरूर जाते हैं फोटो वोटो तो खींचते हैं और बेटी की जब विदा होती है तो माता पिता के हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा बेचारे रोते हैं आप सब परिवार रो रहा होता है और ये उसी समय कैमरा एक ने तो बेटी के पिता के सामने कैमरा लगाया और उनसे बोला प्लीज मुस्कुराइए अब वो रो रहे हैं वो कह रहे हैं कृपया मुस्कुराइए है। उसने रोकर कहा कि अरे हमारा दिल दुख से भरा है बेटी विदा हो रही है तुम तुम मुस्कुराने की बात कहते हो वो आदमी बोला कि दिल से दुखी भले ही बने रहो इसमें दिल का दुख आएगा ही नहीं तुम तो बाहर से मुस्कुराओ तो कैमरे को आपके भीतर से कोई लेना देना नहीं है अजय बीमार हो जाओ पता नहीं छाती में क्या दर्द सा होता रहता इधर दर्द है इधर डॉक्टर कहता अच्छा एक्सरे करवा तो एक्सरे को आपके बाहर से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहने हो क्या पहने हो तो वहां लगेगा और भीतर का फोटो दिखाएगा कि ये रहा वो कमी बताएगा यंत्र में गड़बड़ी कहाँ है एक्सरे रिपोर्ट आएगी और एक्सरे कौन कराता है डॉक्टर और हनुमान जी कौन है कृपा करो गुरुदेव की नाई और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा सदगुरु वैद्य इसलिए मैं तुम्हें एक्सरे रिपोर्ट के द्वारा सूचित कर रहा हूं हृदय में गड़बड़ी है उसे सुधार लो विद्यावान हो जाओगे अभी केवल विद्वान हो ये ज्ञान जीवन में उतर जाए रावण मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे रावण बोला अच्छा हमें उपदेश दे रहे हो हमको रावण हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हाथ तुम्ही से कह रहे हैं रावण बोला मुझे उपदेश देने का फल जानते हो हनुमान जी ने कहा क्या है मौत काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को हनुमान जी के सामने रावण ने उपस्थित कर दिया ये रही मौत देख मौत तेरे निकट खड़ी है हनुमान जी ने देखा मौत खड़ी तो बगल में ही है पर हनुमान जी डरे नहीं रावण ने कहा मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है तुम डरते नहीं हो हनुमान जी ने कहा कि रावण मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है लेकिन देख तुम्हे रही है रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना कि बाद में तो अभी तो हम रोके हुए हैं रुक जाती है तो ठीक नहीं फिर तो बाद में जो होना है तो होगा ही रावण तुम्हारी आंखें कितनी तेज हैं कि तुम्हें मौत भी दिखती है तो दूसरों की दिखती है अपनी नहीं दिखती है। उल्टा हो ई कह हनुमाना मती भ्रम तो प्रगट में जाना मती भ्रम तो रावण बोला बंदर को मार डालो सुनत मार धाई सुनत सानत साई सुनत मारन निसाचर मारन धार मारा रावण ने कहा बंदर को मार डाला राक्षस मारने के लिए दौड़े पर हनुमान जी वैसे ही खड़े क्यों भगवान का भरोसा है जानकी जी को मारने के लिए रावण उद्यत हुआ तो मंदोधरी ने हाथ पकड़ लिया हनुमान जी ने देखा हनुमान जी सोचते हैं अब हमें मारने के लिए राक्षस सारे अब हम भी देख रहे हैं भगवान किसे बचाने वाला बना के भेजते हैं उसी समय सचिव सहित विभीषण आए विभीषण जी ने कहा ना करी भी ने बहुता नीति विरोधन मारी दूता नीति के विरुद्ध दूत अवध है दूत का बधन करो रावण मुला ठीक है एक काम करते हैं अंग भंग करी पठैय अंग भंग कर पठैबन दर रामा अंग भंग करी पठैया बा अंग भंग करी दर अंग भंग करी पठै अंग भंग करी पठैना रामा अंग भंग करी पठैना रामा अंग भंग कर पठैना बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं रावण की आज्ञा हुई विभीषण जी को लगा हमारी बात मान ली गई हनुमान जी ने सोचा कि रावण ने अंग भंग करने की आज्ञा तो दी है पर अंगों का नाम तो लिया नहीं है पता नहीं कौन से अंग भंग कराए जाते हैं कहीं रावण को अंग भंग कराने की आज्ञा देते समय अपनी बहन सूर्फ नखा की याद आ गई उसके नाक कान कटे थे तो बंदर के भी नाक कान काटो तो हनुमान जी ने मन में सोचा कि हमें भगवान ने भेजा है यहाँ तो क्या नाक कटा के लौटें और नाक कटा के लौटेंगे तो भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे और वह भी इन राक्षसों के हाथ से विकारों के हाथ से अपनी नाक कटा के लौटे हनुमान जी ने एक काम किया पीछे लटक रही थी पूंछ, तो दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी पूंछ को देखते हैं माथे से लगाते फिर चूमते हैं दोबारा भी माथे से लगाया चूमा फिर तीसरी बार भी। रावण मुला समझ गया समझ गया कपि के ममता पूछ पर सब सवही कहो समझा है बंदर की ममता पूछ पर ही है इसे और किसी अंग की याद नहीं आई पूछ की ही याद आई सब सवई कहो समझाए हनुमान जी मन में बड़े प्रसन्न हुए कि काम बन गया अरे पूछ रहे न ना रहे नाक तो रहे हनुमान जी ने सोचा अब रावण यह न कह दे कि एक तलवार मंगाए के पूंछ दे कह सकता था तो हनुमान जी ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आपने कुंभकर्ण की बुद्धि बदली रावण की भी बदल दो माई भगवती शारदा भगवती शारदा माई भगवती शारदा शारदा भग भगवती सार हार सार सारदा सारदा सारदा मै भगवती सारदा भगवती सारदा सारदा पान सकल गुण खाने हरिभक्तिमल बरदा माई भगवती सरदा माई भगवती सारदा, सारदा, सारदा। माई भगवती शारदा माई भगवती शारदा सरस्वती माता की प्रार्थना की और रावण की ऐसी बुद्धि बदली कि रावण बोला तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहू लगाए पूछ में तेल में कपड़े डुबोकर कर में लपेटकर आग लगा दो श्री तुलसीदास जी ने राक्षसों को मूढ़ का लागे रचे मूढ़ सोई रचना अच्छा मूढ़ को कुछ समझाओ कुछ का कुछ समझता है एक व्यक्ति की ससुराल अच्छे शहर में पढ़े लिखे परिवार में हुई वो गांव का रहने वाला एक दिन ऐसे ससुराल पहुंच गया पत्नी ने बड़ी प्रशंसा करके रखी थी वही भोजन बना रही थी सामने बैठे भोजन करने वो छोटी छोटी पूरी साल उसने सोचा कि इतनी छोटी छोटी पूड़ी के दो कौर क्या करना ग्रास दो क्यों करें एक पूड़ी में साग भरे दूसरी ऊपर से लगाए पा जाए पत्नी ने देखा माथा पीटा की क्या कर रहे हो पति, पति समझ गए पति ने समझा कि ये पूजा के लिए पूड़ियां हैं पूजा की हैं इनको पहले प्रणाम करो तब खाओ तो माथे से लगावे फिर खाए दोंगली उठाई तो दोए दोए को चावे लागो मूढ़ जब एक साथ माथा ठोका तो माथे से लगाए पत्नी चूल्हे से ही बोली अरे चूल्हे तू जैसा पहले जल रहा था वैसे ही जलता जाता तो ठीक है इससे एक ही खाता तो ठीक था देखो भैया रावण ने कहा तेल में कपड़े डोबो लंका नगर निवासी बोले क्यों हमारे यहाँ घी की कोई कमी है क्या वो घी से शुरू करते रहान नगर वसन ग्रत। तेल तो बाद में घी खत्म रावण के पास आए बंदर की पूछ तो बढ़ती जा रही है घी खत्म रावण ने कहा मूर्खो घी के लिए कहा किसने था रास बोले हमने समझा बंदर की पूछ में थोड़ा बहुत लगेगा वो तो बढ़ते ही जा रही है रावण बोला तेल में डूबो कपड़े अवाय हनुमान जी के सामने कि घी तो खत्म है तेल बचा है हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो हमें सब स्वीकार है तेल ही नगर बसन घृत तेला बाढ़ी कीन कीपी खेला अच्छा रावण को भी हनुमान जी की पूछ सहन नहीं हो रही ये हर युग का सत्य है कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूछ सहन नहीं होती उसे लगता है कि हमारे यहां इनकी पूछ लंका हमारी हम यहां के राजा हमारा प्रभाव हमारे यहां इनकी पूछ यही तो रोना है इनकी पूछ ने तो हमारी मूछ नीची कर दी और सारे संसार भर में झगड़ा केवल पूंछ का है जिसकी जिस किसी की लोग प्रशंसा करते तो यार अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो इनकी बड़ी पूंछ है इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है आदमी खुश होता कि हमारे है कि हमारी पूंछ है आज परिवारों में बूढ़े लोग उदास बाहर बैठे रहे थे उनसे पूछो क्या हाल, कुछ नहीं ने, कुछ तो क्या बताएं? अब इस घर में हमारी कोई पूछ नहीं रही उनको भी यही रोना कि हमारी कोई पूछ ही नहीं रही उनके घर गए चाय की कौन का ए, पानी तक के लिए नहीं पूछा ये पूछ ही तो परेशान कर रही है और हम सब पूछ के पीछे पड़े हैं और हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है सबसे आगे हमें पूछो फिर किसी को पूछो चाहे मत पूछो पर हनुमान जी की पूछ पीछे भगवान आगे अच्छा इस पूछ को ये जला देना चाहते हैं। जलने वाला तो जलाएगा ही जलने वाला जलाएगा ईर्षा की आग में जला देना चाहता है पर पूछ नहीं ले हनुमान जी ने सोचा अब आग लगने वाली है तो लंका में घूम कर देख लें क्योंकि हमारी पूंछ जलाने के लिए घर घर से चंदा हुआ है आप ऐसा ना समझो कि राक्षस लोग चंदा नहीं करते किसी का जीवन नष्ट करना हो तो बड़े उत्साह से चंदा करते हनुमान जी ने सोचा कि सबने कुछ ना कुछ दिया है अब प्रसाद भी वहां वहां वैसे ही वैसा देना पड़ेगा भाई जैसा सहयोग वैसा प्रसाद रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ देख लिया विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया हनुमान जी बोले यहां प्रसाद नहीं देना और राक्षस मारही चरण करही बहु हां जहि चरण करै चरण कलाइ हनुमान जी सब सहेले